प्रश्नोत्तर दीप माला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा शास्त्र में मन को जीतने के लिए बहुत बल दिया जाता है पर मन के विषय में अर्जुन जैसा व्यक्ति कह रहा है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़ तत्म निग्रह मन वायो रेव सुदुष्कर फिर दूसरे व्यक्ति से क्या आशा की जाए कि वह मन को जीत लेगा समाधान अर्जुन ही नहीं भगवान कृष्ण भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मन निग्रह करना कठिन है परंतु साथ साथ यह भी कहते हैं अभ्यासे तो कौन थे यह वैराग्य गृह्य गीता इसलिए कठिन का तात्पर्य यह नहीं है कि इसका निग्रह किया ही नहीं जा सकता विचार करके देखो कि मन को बल कहाँ से मिल रहा है उसको बल आपके अतिरिक्त तो कहीं से मिल नहीं रहा है आप परीक्षण करके देखो आपके मन में संकल्प हुआ कि मेरा हाथ ऊपर उठे और आपने नहीं उठाया तो बलवान आपका मन हुआ कि आप बलवान तो आप ही हुए देखिए मन जो भी संकल्प करे परंतु आपकी स्वीकृति के बिना वह सफल नहीं हो सकता पर क्या करें उस समय आप अपने को कमजोर समझकर मन के सामने समर्पण कर देते हैं इसका मतलब हुआ कि मन आपसे बलवान नहीं है अभी तो आपने अपने को कमज़ोर समझ लिया है जैसे कोई मालिक कहे कि क्या करें मेरा नौकर मेरी बात नहीं मानता इसका मतलब नौकर बलवान है यह तो नहीं हुआ अभी तो मालिक ने अपने को कमज़ोर मान लिया उसने अपनी महिमा को नहीं पहचाना बस यही कहानी आजकल मन के बस में हुए लोगों की है एक बार जयपुर के राजा की किसी फैक्ट्री का अंग्रेज मैनेजर जब फैक्ट्री में आने वाला था तो नौकरों में चर्चा होने लगी कि साहब आ रहे हैं यह बात राजा के पुत्र ने सुनी तो राजा को जाकर बोला पिताजी आज फैक्ट्री में साहब आ रहे हैं तब राजा बोला बेटा जिसको तुम साहब बोल रहे हो वह तो तुम्हारा नौकर है देखिए बालक अपनी महिमा को नहीं जान रहा है इसलिए नौकर को साहब बोल रहा है इसी प्रकार आपने अपने नौकर मन को साहब समझकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है आप अपनी महिमा को पहचानो तो मन आपके अधीन हो जाएगा आप ये विचार क्यों नहीं करते कि संसार के भोग हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं इसलिए वे हमको कैसे आकर्षित कर सकते हैं इस प्रकार विचार करो तो मन आपसे बलवान नहीं हो सकेगा जिज्ञासा गीता में अर्जुन ने कहा है बलादिव युव है यदि मन हमसे बलवान नहीं होता तो ऐसा क्यों कहा कि बलात विषयों में खींच लेता है समाधान गीता में जो प्रयोग किया है बलाद इव, उसका तात्पर्य यही है कि ऐसा लगता है मानो मन हमें बल से खींच लेता है इसका मतलब वास्तव में वह बल से नहीं खींचता बल्कि हम स्वयं ही उसके साथ चले जाते हैं हमने मन को जगत में फेंक रखा है उस पर नियंत्रण नहीं रखते इसीलिए ऐसा होता है कई बार माता पिता के न चाहते हुए भी बालक हट करके कोई कार्य उनसे करवा लेता है तो उसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि माता पिता से बालक बलवान है वे मोहवश उस बालक की बात मान लेते हैं ऐसा ही यहाँ भी समझना चाहिए